अध्याय 4 परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन उपमन्यु जी कहते हैं यदु नंदन यह चराचर जगत देवादि देव महादेव जी का स्वरूप है परंतु पशु जीव भारी पाश में बंधे होने के कारण इस जगत को इस रूप में नहीं जानते महाऋषि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं कोई ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अनंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं पांच महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है इससे भिन्न समस्तिक चैतन्य का नाम पारब्रह्म है ब्रहत और व्यापक होने के कारण उसे इब्राह कहते हैं प्रभु वेदव एवं श्री ब्रह्मा जी के अधिपति पारब्रह्म परमात्मा भगवान शिव के ऊपर ही दो ऊपर रूप हैं कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विद्वा स्वरूपी कहते हैं इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है यह विद्या स्वरूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है इसमें संदेह नहीं है क्योंकि विश्व उनके वश में है भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये भगवान शिव के उत्कृष्ट रूप माने गए पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प सहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं परम तत्व ही सत है इसमें विपरीत असत कहा गया सत और असत दोनों का पति होने के कारण भगवान शिव सधपति कहलाते हैं अन्य महर्षियों ने अक्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है संपूर्ण भूत अक्षर है और जो जीवात्मा अक्षर कहलाता है वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन है शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे इसलिए शाक्षर कहे गए कुछ महाऋषि परम कारण रूप भगवान शिव को समष्टि अव्यक्ति रूप कहते हैं और समष्टि व्यष्टि का कारण कहते हैं अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि ये दोनों परमेश्वर भगवान शिव के रूप हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्राकृत होते हैं पुनः दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं आता है कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समस्त वृष्टि का कारण बताते हैं कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो वायावरती है इसके द्वारा जाति भावना का छादन और वैयक्ति भावना का प्रकाशन होता है उसका नाम व्यक्ति है जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से प्रतिपालित हैं अतः है, उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है कोई कोई भगवान शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त करता है और कोई काल रूप कहते हैं प्रकृति का ही नाम प्रधान है जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं 23 तत्वों को मुनि ऋषि पुरुषों ने व्यक्त करा है और कहा है जो कार्य परपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक धारणकर्ता परावर्तक निर्वर्तक तथा अरवी भाव और तिरो भाव के एकमात्र हेतु हैं वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है कारण नेता अधिपति और दाता बताया गया है कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं उनका नाम हिरण्यगर्भ है और भी स्वरूप को विराट कहते हैं ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतरयामी और परम पुरुष कहते हैं दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ तेजस और भी स्वरूप बताते हैं कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सोम्य रूप कितने ही विद्वानों का कथन है वे ही मातामानमय और मति रूप हैं अन्य लोग कर्ता क्रिया कारण और कारण रूप कहते हैं दूसरे ज्ञानी उन्हें जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरियातीत कोई निर्गुण बताता है कोई सगुण कोई संसारी कहते हैं और कोई असंसारी कोई स्वतंत्र मानते हैं कोई अस्वतंत्र कोई उन्हें घोर समझते हैं कोई सोम कोई रागवान कहते हैं कोई वीतराग कोई निष्क्रिय बताते हैं कोई सक्रिय किन्ही के कथन अनुसार वे निंद्रीय हैं तो किनी के मत में सेंद्रिया है एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अयध्रुव कोई उन्हें साकार बताता है तो कोई निराकार किनी के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्ही के मत में दृश्य कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अवर्णनीय किन्ही के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्ही के मत में शब्द कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचित्य समझते हैं दूसरे लोगों का कहना है वे जाने स्वरूप हैं कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं कि नहीं के मत में श्रेय है और कि नहीं के मत में अजय कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर इस तरह है उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं इस नाना प्रकार की प्रतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ रूप का 인식sha नहीं कर पाते कोई सर्व भाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण भगवान शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक भगवान शिव को नहीं देखता तब तक वह पाशों में बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमे के समान घूमता रहता है जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक श्री ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचीता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का भी साक्षात्कार कर लेता है तब वह पुण्य और पाप दोनों की भांति भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है ओम नमः शिवाय अध्याय 5 भगवान शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणवरूपता का प्रतिपादन श्री उपमन्यु जी कहते हैं हे यदुनंदन भगवान शिव को नय तो अनव मल का ही बंधन प्राप्त है न कर्म का और न माया का ही प्राकृत बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिया तन्य मात्र और पांच भूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका अमित तेजस्वी शंभू को ना काल ना कला ना विद्या ना नियति ना राग और ना द्वेष ही बंधन प्राप्त है उन्हें न तो कर्म है न उन कर्मों का परिपाक न उनके फल स्वरूप सुख और दुख हैं न उनका वासनाओं से संबंध है न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका कोई संपर्क नहीं है नय कोई उनका कारण है न करता है न आदि है न अंत है और ना मध्य है न कर्म है और न कारण है न आ कर्तव्य है और ना कर्तव्य ही है उनका कोई न कोई बंधु है और ना अबंधु न कोई नियंता है न कोई प्रेरक न कोई पति है ना गुरु है और ना हित्राता ही, ही उनमें अधिक चर्चा कौन करे उसके समान भी कोई नहीं है उनका नय जन्म होता है नय मरण उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और ना अवांछित उनके लिए न कोई विधि है न निषेध न कोई बंधन है न मुक्ति जो जो कल्याणकारी दोष हैं वे कभी उनमें नहीं रहते परंतु संपूर्ण कल्याणकारी का गुण उनमें सदा ही रहते हैं कोई भगवान शिव साक्षात परमात्मा है क्योंकि वे अपनी शक्ति द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चयित न होते हुए भी सदा ही स्थिर रहते हैं इसलिए उन्हें स्थाणु भी कहते हैं यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव से अधिष्ठित है अतः भगवान शिव सर्व रूप माने गए जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता रुद्र स्वरूप हैं उन्हें नमस्कार है वे सत्व रूप हैं परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पीनाकमणि तथा वृषभ वाहन हैं एकमात्र रुद्र ही पार ब्रह्म परमात्मा है वे ही कृष्ण पिंगल वाले हैं वे उनके हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्र भाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने वाले उनके योग्य हैं उनके केश सुनारे रंग के हैं नेत्र कमल के समान सुन्दर है, अंग कान्ती अरुण और तम्न वन्न की है, वे सुण में नील कंट सदा विचरते रहते हैं, उन्हें सुम्य घोर मिश्र अक्षर अम्रत और अवव्य कहा गया है।